उस गर्व के स्थापित हो जाने पर राजा शेटकर्ण पहले के किए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले अपने प्रियतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे लग गई मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया किंतु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रता पति के पीछे चल दे नवजात शिशु पर्वत के घाटी पर रो रहा था तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए श्रविष्ठा के दो पुत्र थे पैपलाद और कौशिक वे दोनों उस शिशु को देख दया से द्रवीभूत हो गए उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकरे की भात श्याम वर्ण की हो गई इसलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अजपार्ष रख दिया उसे रेमक की शाला में दो ब्राह्मणों ने पाल-पोसकर बड़ा किया रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया तब से वह रेमकी का पुत्र माना जाने लगा दोनों ब्राह्मण उसके सतिव हुए उन सबके पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए यह महात्मा पांडवों का पौरो वंश बतलाया गया नहुष नंदन ययाति ने अपनी वृद्धावस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न होकर यह उद्गार प्रकट किया था संभव है यह पृथ्वी चंद्रमा सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाएगा किंतु पौरो वंश से सूनिया कभी नहीं होगी इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया अब तुर्वसु द्रह्यु अनु और यदु के वंश का वर्णन करूंगा तुर्वसु के पुत्र वहिनी वहिनी के गोभान गोभान के राजा त्रैशान त्रैशान के करंधम तथा करंधम के मरुत्त हुए अविक्षित नंदन राजा मरुत् इस मरुत से भिन्न हैं करंदम कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं था उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा समवर्त को अपनी सन्याता नाम की कन्या दे दी तत्पश्चात उन्होंने पूर्ववंशी दुष्यंत को गोद ले लिया इस प्रकार ययाति के सांपवश जब तुर्वसु का वंश नहीं चला तब उसमें पौरव वंश का प्रवेश हुआ दुष्यंत के पुत्र करुण रोम हुए करुण रोम से अहीर की उत्पत्ति हुई अहीर के चार पुत्र हुए पांडय केरल कोल तथा चोल द्रहू के पुत्र ब्रहुसेतु ब्रहुसेतु के अंगार सेतु और अंगार सेतु के मरुतपति हुए जो युद्ध में योनाश कुमार मानधाता के हाथ से मारे गए अंगार सेतु के पुत्र राजा गांधार हुए जिनके नाम पर गांधार प्रदेश विख्यात है गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं अनु के पुत्र धर्म धर्म के द्युत द्युत के वनदुह वनदुह के प्रचेता और प्रचेता के सुचेता हुए ये अनु के वंशज बतलाए गए यदु के पांच पुत्र हुए जो देव कुमारों के समान सुंदर थे उनके नाम हैं सहस्राद पयोध क्रोस टू नील और अंजीत सहस्राद के तीन परम धर्मात्मा पुत्र हुए हय हय हय तथा भेड़ु है हय हय का पुत्र धर्मनेत्र हुआ धर्मनेत्र के कार्त और कार्त के सहानज नामक पुत्र हुए सहानज के साहंजनी नाम की नगरी बसाई साहंज का दूसरा नाम महिसमान भी था उनके पुत्र प्रतापी भद्रश्रेणि थे भद्रश्रेणि के दुर्दम और दुर्दम के कनक हुए कनक के चार पुत्र हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे उनके नाम इस प्रकार हैं कृतवीर्य कृतौजस कृतधनवां तथा कृताग्नि कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई जो सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो सात दीपों का राजा हुआ उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था उसने 10000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय जी की आराधना की दत्तात्रेय जी ने उसे कई वरदान दिए पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी युद्ध करते समय किसी योगेश्वर की भांति उसके एक सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थीं उसने द्वीप समुद्र और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता तथा सात द्वीपों में 700 यज्ञ किए उन सभी यज्ञों में एक-एक लाख की दक्षिणा दी गई थी सब में सोने के यूप गढ़े थे सोने की ही वेदियां बनी थीं वहां दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षिगण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे कार्तवीर्य के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया अन्य राजा लोग यज्ञ दान तपस्या पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर्य अर्जुन की स्थतिको नहीं पहुंच सकते वह योगी था इसलिए सातों द्वीपों में ढाल तलवार धनुष बाण और रथ लिए सदा चारों ओर विचर्ता दिखाई देता था धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रम में नहीं पड़ता था वे सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे वे ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे